श्री देवी भागवत में तंत्राधिकारी सनातन शास्त्र का उपदेश है जो के वशवर्ती होकर अन्यथावादी नहीं होते जो कृष्ण वस्तु तत्वविद हैं जिन्होंने निखिल वस्तु धर्म का सम्यक रूप से साक्षात्कार किया है वे आप हैं चरक संहिता में आया है जिनका सर्व विषयों में तर्क रहित निश्चयात्मक ज्ञान रहता है जो त्रिकालदर्शनी हैं जिसकी स्मरण शक्ति कदाप नष्ट नहीं होती जो राग द्वेष के वश में नहीं होते और जो पक्षपात शून्य है वे आप्त हैं यथोक्त लक्षण आप्त का उपदेश वितर्क रहित प्रमाण है उनका कथन भ्रम प्रमाद विरहित होता है जो लोग आप्त नहीं हैं जो मनुष्य मत, उनमत्त मूर्ख तथा पक्षपाती हैं जिनके अंतकरण दुष्ट हैं उनके वाच्य प्रमाण नहीं होते त्रप्तपदेशो नाम आचनम आ विर्क स्मृति पदर्शिनस्य विदोत्युपता प्रदर्शिन तं गुणावचन तत्मा अणम पुनर्मत्न्मत्तमूर्खरदुष्टा दुष्टवचनमी चरक संहिता विमान स्थान शास्त्र में विश्वासी पुरुषों का यह विश्वास है कि शास्त्र वर्णित आप्त पुरुष संसार में थे इस समय भी कहीं कहीं बिरले होंगे जिज्ञासु यदि ऋषियों को आप्त पुरुष स्वीकार किया जाए तो उनमें इतने मतभेद होने का क्या कारण है वैदिक तांत्रिक और मिश्र इस त्रिविध उपासना के संबंध में इतने मतांतर रहने में क्या हेतु है, है उत्तर सूत्र संहिता में कहा गया है निखिल धर्मशास्त्र पुराण भारत वेदांग उपवेद विविध आगम बहुविस्तारपूर्ण तर्कशास्त्र लौकायत बौद्ध आर्त दर्शन अति गंभीर मीमांसा शास्त्र सांख्य और योगशास्त्र तथा अनेक भेद भिन्न अन्यान्य शास्त्र साक्षात् सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान के द्वारा ही तैयार किए हुए हैं सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान ही वेद तथा निखिल शास्त्रों के आदि उपदेष्टा हैं विष्णु ब्रह्मा भृगु वशिष्ठ अत्रि मनु कपिल कणाद सातातप पराशर व्यास जैमिनी आदि ऋषि मुनियों ने श्री शंकर भगवान के प्रसाद से ही उनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों का ही अधिकार भेदानुसार संग्रह संक्षेप रूप में अथवा विस्तार विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया है संपूर्ण शास्त्र ईश्वर निर्मित होने के कारण तभी का प्रामाण्य स्वीकार्य है फिर भी परस्पर विरुद्धार्थ के प्रतिपादक होने से समस्त शास्त्रों का ही अप्रामाण्य सिद्ध हो रहा है सूत्रांग शास्त्र समूह के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य के विषय में स्थिर सिद्धांत पर पहुँचने का उपाय क्या है सुसहिता में इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है अधिकारी विभेदे न सदा तर्कते ही मारस्तु न हंतव्या मनीष अर्थात विरुद्धार्थ प्रतिपादक शास्त्रों का अधिकार भेद के कारण विरोध होने से सभी शास्त्रों का प्रामाण्य सिद्ध होता है अतः एक भी मार्ग शुष्क तर्क के बल से मनुष्यों के द्वारा हंतव्य बाध्य नहीं होना चाहिए